स्वेधतमस्त मिष यह मंत्र पठन पाठन के समय बोला जाता है और प्रतिदिन हम इस मंत्र का पाठ करेंगे इसलिए इसका अर्थ भी थोड़ा समझ लेते हैं ओम यह परमेश्वर का मुख्य नाम है जिसके बारे में आप सुनते ही रहते हैं तो जैसे किसी व्यक्ति का एक निजी नाम होता है और उसके गुण कर्म स्वभाव के आधार पर अन्य नाम होते हैं ऐसे ही परमेश्वर का मुख्य नाम ओम है बाकी सब नाम जो है गुण कर्म स्वभाव के आधार पर है तो उसे गुरु और शिष्य प्रार्थना करते हैं सहना अवतु अर्थ होता है सह नौ अवतु सह का अर्थ आप जानते साथ, साथ। नौ, हम दोनों की अवतु रक्षा कीजिए तो गुरु और शिष्य ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि है ईश्वर आप हम दोनों की समान रूप से रक्षा कीजिए गुरु की भी ऐसे ही रक्षा कीजिए जैसे शिष्य की और जैसे शिष्य की ऐसे गुरु की रक्षा कीजिए अगला भाग पढ़ते हैं सह नौ घुना सह का अर्थ समान रूप से साथ साथ नौ हम दोनों को भुनातु पालन कीजिए भूज धातु के दो अर्थ होते हैं खाना भी होता है पालन करना अर्थ भी होता है यहाँ पालन करना अर्थ है तो ईश्वर से गुरु और शिष्य प्रार्थना करते हैं कि हम दोनों का पालन समान रूप से कीजिए शिष्य और गुरु एक समान जीवन जीते गुरुकुल में दोनों का भोजन समान होता है दोनों का वस्त्र एक जैसा होता है दोनों का रहन सहन शान, साधन सुविधाएं सब एक समान होते हैं। कोई रोगी हो जाए तो उसके लिए दवाई चाहिए वो अलग बात है तो सामान्य जो भोजन साधन सब व्यवस्था एक समान होता है यह मंत्र में कहा गया सहनऊन तु अगला भाग है सहवीर्यम वीर करवा वही सहवीर समान रूप से वीरियम बलवान बनाए गुरु और शिष्य दोनों आपस में प्रार्थना करते हैं दोनों अपने विचार प्रकट करते हैं गुरु कहता है मैं शिष्य के बल को बढाऊं और शिष्य कहता है मैं गुरु के बल को बढ़ाऊं। एक दूसरे के बल को बढ़ाते हैं एक दूसरे की वृद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं हमारी वैनिक परंपरा में ये शिक्षा व्यवस्था है छात्र शब्द का अर्थ होता है जो छादन करता है आच्छादन करता है जो सेवा करता है उसको छात्र कहते हैं तो छात्र प्राचीन परंपरा में ऐसा रहा है कि छात्र शिष्य भिक्षा मांग कर लाते थे और गुरु की सेवा करते थे और गुरु उसको विद्या दान करके उसका उपकार करते थे तो ये गुरु शिष्य जो एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं गुरु जी यदि भिक्षा मांगने जाएंगे उनका समय उसमें जाएगा तो गुरुजी तो पढ़ाने के कार्य में समर्थ वो पढ़ाते थे और शिष्य पढ़ने के साथ साथ आयु में कम होता है अभी पुरुषार्थ कर सकता है तो वो भिक्षा लाकर गुरु की सेवा करता था सह दोनों एक दूसरे के वीर्य को बल को शक्ति को सामर्थ को बढ़ाते थे अगला भाग है तेजस्वी नौ अधिकम अस्तु नौ का हम दोनों हम दोनों जो पढ़ते है वो तो पढ़ा हुआ शास्त्र वो पढ़ी हुई विद्या अधितम पठितम जो हमारे द्वारा पढ़ा गया है तेजस्वी होवे बढ़े आगे आगे आगे आगे वो बढ़ते जाए हमें अपने गुरुजनों से शिक्षा मिली है गुरुजनों से ज्ञान मिला है गुरुजनों से विद्या प्राप्त हुई है तो वो आगे हम दूसरों को बताते हैं तो ये आगे बढ़ती है। हमारे गुरुजी वो अपने गुरु से वो अपने गुरु से ऐसे परम गुरु से ये विद्या चली आ रही है और यह विद्या आगे आगे बढ़ती जाए गुरु शिष्य संकल्प करते हैं विचार करते हैं कि ये विद्या हमारे तक आकर रुक ना जाए ये विद्या और आगे बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए इसको कहते हैं तेजस्वी नउ अधितम अस्तु हमारे द्वारा जो पढ़ी गई विद्या है शास्त्र है ये आगे आगे बढ़ते जाए ये परंपरा कभी समाप्त ना हो अगला बा, अगली बात है मा विद्वेश माँ का अर्थन नहीं निषेध विद्वेश हम एक दूसरे को द्वेष ना करें गुरु शिष्य को से द्वेष ना करें, शिष्य गुरु से द्वेष ना करें, शिष्य की योग्यता कम होती है शिष्य का सामर्थ्य कम होता है उसको नियम में रखना चाहते हैं गुरु जी उसके कल्याण के लिए भला के लिए यदि शिष्य समझ नहीं पाए तो द्वेष की भावना मन में आ सकती है ऐसे ही गुरुजी जब ताड़ना करते हैं गुरुजी जब दंड देते हैं शिष्य के अंदर द्वेष होता है और शिष्य जब आचरण नहीं करता है तो गुरु के अंदर खिन्नता हो सकती है मैं इसके लिए इतना समय लगा रहा हूं, ये विद्या का महत्व समझ नहीं पा रहा है तो इसलिए हमारे अंदर कभी ऐसे द्वेष भावना उत्पन्न न हो तो पढ़ने से पहले ही प्रार्थना करते हैं माँ विद्विषा वही हम एक दूसरे को कभी भी द्वेष ना करें ये चीजें जब हो जाएगी समान रूप से रक्षा हो समान रूप से पालन हो समान रूप से हम एक दूसरे को बल को बढ़ाए हमारा पढ़ा हुआ शास्त्र आगे बढ़ता जाए और हम एक दूसरे का द्वेष ना करें तब क्या होगा अगले भाग में हम बोलते हैं वो शांति ही शांति शांति ये पांच चीज हो जाए तो तीन प्रकार के ताप से हम बच सकते हैं तीन प्रकार के दुखों से हम बच सकते हैं और शांति को प्राप्त कर सकते हैं यह पठन पाठन का मंत्र है हर कक्षा में हम प्रारंभ में इस मंत्र को बोलकर पाठ प्रारंभ करते हैं तो इस परंपरा में इस कक्षा में हम योग दर्शन का अध्ययन करेंगे तो योग दर्शन से पहले कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा जब परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया सृष्टि को बनाने के बाद इसको कैसे संचालन करना है कैसे प्रयोग करना है उसका विधि विधान भी ईश्वर ने बताया जैसे यहाँ परोपकारिणी सभा की ओर से पूज्य आचार्य जी की अध्यक्षता में इस शिविर का आयोजन हुआ तो उसमें कुछ नियम विधि विधान बनाएंगे कि ऐसे ऐसे करना है ऐसे ही परमात्मा ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की है तो उस सृष्टि को हम कैसे प्रयोग करें, इस सृष्टि का हम कैसे उपयोग ले इसके लिए कुछ विधि विधान बताया और सृष्टि के आरंभ में आप में से अधिकांश जानते हैं, चार पवित्र आत्माओं के अंतकरण में परमात्मा इस सृष्टि विज्ञान को वेद वाणी के माध्यम से प्रदान किया वह ज्ञान यह है कि संसार में हम कैसे रहें, कैसे जीवन जिये और इस संसार का उपयोग करके जीवन को कैसे सफल बनाएं? उसके लिए परमात्मा ने चार वेदों का ज्ञान दिया मृतकार कहते हैं सृष्टि के आरंभ में जो ऋषि लोग हुए वो उच्च कोटि के होते हैं तो वो सीधा सीधा समाधि लगाकर ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होते हैं सीधा समाधि लगाकर ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं यह स्तर जो है अनेक काल तक चलता रहता है लेकिन काल के क्रम से आगे मनुष्यों की योग्यता ऐसी नहीं होती है जो सीधा सीधा परमात्मा से ज्ञान प्राप्त कर सके अंतःकरण इतना पवित्र नहीं होता है पूर्व जन्म के संस्कार इतना अच्छा नहीं होता है तो सीधा समाधि लगाकर ईश्वर से ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते लेकिन ये द्वितीय स्तर के है लेकिन ये जिन लोगों ने ईश्वर से ज्ञान को प्राप्त किया उसको उनसे सुनकर उनसे उपदेश प्राप्त करके ये वहां तक पहुंचने में समर्थ हो जाते हैं ये दूसरे स्तर के प्रथम स्तर के सीधा ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करते हैं, दूसरे स्तर के जो सीधा ईश्वर से तो प्राप्त नहीं कर पाते हैं, परंतु जिन्होंने ईश्वर से ज्ञान प्राप्त किया उससे ज्ञान सुनकर उनके उपदेश को प्राप्त करके ये भी समाधि तक पहुंचने में समर्थ हो जाते हैं पदार्थों का यथार्थ स्वरूप साक्षात्कार करने में समर्थ हो जाते हैं तीसरे स्तर के होते हैं जो स्वयं ईश्वर से प्राप्त नहीं कर पाते और जिन्होंने ईश्वर से प्राप्त किया उनसे सुनकर भी सीधा सीधा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते तत्त्वों का साक्षात्कार नहीं कर पाते तो उनके लिए वेद का ज्ञान समझना कठिन हो जाता है जैसे हम लोग यहां बैठे ना हम सीधा ईश्वर से ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, ना वेद के मंत्रों को सुनकर समझकर उसको प्रत्यक्ष करके आचरण में पूरा पूरा ला पाते हैं, तो इसलिए जो तीसरे स्तर के हुए वो सीधा सीधा वेद को समझ नहीं पाए उसके लिए ऋषियों ने सोचा इस वेद विद्या को कैसे आगे बढ़ाया जाए तो जो सीधा वेद को समझ नहीं पाते हैं, उनके लिए वेदों का व्याख्यान ग्रंथ होता है उनको हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं और उन ब्राह्मण ग्रंथों में क्योंकि वेद का व्याख्यान है तो वेद में जो बातें हैं सभी बातें ब्राह्मण ग्रंथ में विस्तार रूप में हैं तो उसका जो आध्यात्मिक भाग है उसको हम कहते हैं उपनिषद वेद का व्याख्यान ग्रंथ हो गया ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ में जो आध्यात्मिक भाग है अध्यात्मिक विषय में जहाँ चर्चा है उसको हम कहते उपनिषद ये वेद के सिद्धांतों को बताने के लिए वेद के महत्व को वेद के सार को उपदेश को विस्तृत रूप से हमें समझाते हैं। और ऐसे ही वेद के चार उपवेद बनाएंगे। चार वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद आप जानते हैं उन्हीं के चार उपवेद भी बनाए चार ऋग्वेद चार वेदों के चार उपवेद है। हैं ऋग्वेद का आयुर्वेद मानते हैं कई अथर्ववेद का मानते हैं यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है और सामवेद का जो उपवेद है गंधर्वेद है तो चार वेदों के चार उपवेद बनाए अब इतने मात्र से भी काम नहीं चला तो उसका आगे व्याख्यान करने के लिए ऋषियों ने अंग और उपांगों की रचना की किन चीजों की रचना की अंग और उपांग तो वेद के जो अंग है वो है छे छ वेद के अंग हैं और छे उपांग हैं अंग का अर्थ आप जैसे समझते हैं हाथ मेरा शरीर का अंग है अंग मतलब वो मेरे शरीर का एक भाग है एक हिस्सा है लेकिन शास्त्रों में जब हम अंग कहते हैं वो इस रूप में प्रयुक्त तो नहीं है हाथ को हम अंग इसलिए कहते हैं कि ये मेरा शरीर का एक भाग है एक हिस्सा है एक टुकड़ा है लेकिन हाथ से हाथ के द्वारा एक दूसरा भी प्रयोजन होता है शरीर की रक्षा के लिए शरीर की पुष्टि के लिए हम हाथ का प्रयोग करते हैं हाथ इसमें क्या है सहायक है तो सहायक को भी अंग कह देते हैं तो वेद को समझने के लिए जो ग्रंथ सहायक है उनको अंग कह देते हैं अथवा उनका नाम है वेदांग क्या नाम है उनका वेदांग वेद के अंग वेद को समझने में सहायक है ऐसे ही वेद के सिद्धांतों को जानने के लिए समझने के लिए जो ग्रंथ है उनको कहते हैं उपांग क्या कहते हैं उपांग हाथ जैसे मेरे शरीर का अंग है और उंगली को कहेंगे उपांग है ऐसे ही ये छे अंग और छह उपांग वेद को समझने के लिए आवश्यक है छ अंग का नाम थोड़ा थोड़ा मेरे साथ दोहराइए बोलिए शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष ये छे अंग हैं और छांग जो है छे हमारे दर्शन शास्त्र है जिनको हम वैदिक दर्शन कहते हैं भारतीय वैदिक दर्शन कहते हैं ऐसे छह उपांग शास्त्र हैं उनका भी नाम थोड़ा थोड़ा बोलिए योग दर्शनम सांख्य दर्शनम वैशेषिक दर्शनम न्याय दर्शनम वेदांत दर्शनम मीमांसा दर्शनम ये छे दर्शन शास्त्र वेद के छे उपांग है इन अंगो उपांगों को पढ़ने से समझ सकते हैं जो प्रथम स्तर के सीधा ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करके समझ जाते हैं दूसरे स्तर के उनके उपदेश से समझ जाते हैं और जो तीसरे स्तर के है जैसे आप और हमें हमारे लिए अंग और उपांग अध्ययन करना आवश्यक है इसको इनको पढ़ने के बाद हम वेद शास्त्रों को समझ सकते हैं तो उनमें से योग दर्शन एक महत्वपूर्ण शास्त्र है तो इस कक्षा में हम योग दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे योग दर्शन जैसे इससे पहले पूज्य आचार्य से आप सुन रहे थे हमारे आंतरिक जीवन यात्रा के लिए आंतरिक जगत में प्रवेश करना आवश्यक होता है ये जो आंतरिक साधना है इसके बारे में योग दर्शन में विस्तृत रूप में वर्णन है योग दर्शन के रचयिता महर्षि पतंजलि है और महर्षि पतंजलि जी ने एक सौ सूत्र में योग विद्या को बताया है और ये योग दर्शन चार पाद में बंटा हुआ है समाधि पाद साधन पाद विभूति पाद और कैवल्य पाद और इसे महर्षि पतंजलि के द्वारा बनाए गए योग दर्शन के ऊपर बहुत सारे प्राचीन और बहुत सारे नवीन भाष्य मिलते हैं उसकी भाष्य का मतलब होता है व्याख्या उसको विस्तृत रूप से वर्णन करने वाला ग्रंथ तो सबसे जो प्राचीन है और सबसे अधिक प्रामाणिक है वो महर्षि व्यास जी का भाष्य माना जाता है तो योग दर्शन महर्षि पतंजलि जी का और उसके ऊपर भाष्य महर्षि व्यास जी ने लिखा है और भी अनेक भाष्य संस्कृत भाषा में भी है हिंदी भाषा में भी है अन्य प्रांतीय भाषा और अंग्रेजी भाषा में भी भाष्य उपलब्ध है तो मूल योग दर्शन के कुछ सूत्रों के ऊपर हम इस कक्षा में चर्चा करेंगे सूत्र मेरे साथ साथ थोड़ा थोड़ा आप लोग भी दोहराएंगे और दोहराने के साथ साथ दोहराने से आपका एक अभ्यास हो जाएगा संस्कार भी बनेगा और आपको स्मरण में हो जाएगा और स्मरण के साथ साथ आपका अर्थ भी यहाँ बता दिया जाएगा जो जितना एकाग्र और गंभीर होंगे उनको उतना ही अधिक स्मरण और समझ में आएगा तो योग दर्शन का जो पहला सूत्र है थोड़ा थोड़ा मैं बोलूंगा आप भी बोलिए अथ योगानुशासनम योगानु तो पहला सूत्र जो है अथ योगानुशासनम इस सूत्र में पहला पद है अथ अथ शब्द का क्या होता है जहां भी कोई कार्यक्रम प्रारंभ होता है तो पहले प्रारंभ के लिए सूचना ली जाती है तो यहाँ अथ शब्द प्रारंभ को कहता है अब योग शास्त्र प्रारंभ किया जाता है अथ एक मंगल कारक भी होता है जैसे कोई भी कार्यक्रम करते हैं हम सबसे पहले ओम का उच्चारण करते हैं। ऐसे ही अथ शब्द मंगल का वाचक और अथ शब्द प्रारंभ का द्योतक है योग शास्त्र यहाँ प्रारंभ किया जाता है और यह अथ शब्द अधिकार को कहता है अधिकार मतलब क्या है ऐसे तो हिंदी शब्द है आप सब जानते हैं जैसे आपके घर में भोजन रखा हुआ है और कोई अतिथि आ जाए तो आप कहेंगे आइए हमारे घर में भोजन कीजिए वहावक बोलते हैं आपके पास जेब में पैसा है दुकान में जाते हैं आप अधिकार पूर्वक उसको सामान मांगते हैं और पैसा नहीं है तो नहीं मांग सकते अधिकार हमारे पास जो योग्यता है जो क्षमता है उसको जब प्रकट करते हैं उसको हम कहते हैं अधिकार ऐसे ही मार्सी पतंजलि जी योग के बारे में आरंभ से लेकर अंत तक सभी अंगों का यथार्थ रूप में साक्षात्कार प्रत्यक्ष किया था इसलिए वह अधिकार पूर्वक कहते हैं कि मैं अब योग शास्त्र को प्रारंभ करता हूं जो व्यक्ति जानता है वही तो उस विषय को कहेगा मुझे फिजिक्स नहीं आता है आप फिजिक्स पूछेंगे तो मैं नहीं कह सकता कि मैं अभी फिजिक्स के बारे में व्याख्या करूंगा तो महर्षि पतंजलि जी योग के प्रामाणिक विद्वान थे और अधिकृत उसका उन्होंने प्रत्यक्ष किया था साक्षात्कार किया था इसलिए वो कहते हैं अब मैं योग शास्त्र का प्रारंभ करता हूं तो अथ शब्द अधिकार के लिए उनके पास ये पूरा ज्ञान था योग के बारे में इसलिए वो अथ शब्द से उसको प्रारंभ करते हैं। योग और अनुशासन बाकी दो शब्द है योग कार्य योग शास्त्र योगानुशासन का अर्थ था योग शास्त्र को प्रारंभ करेंगे योग क्या है उसको अगले सूत्र में बताएंगे उस योग शास्त्र का यहाँ पर वर्णन करेंगे अन्य किसी विषय में यहाँ वर्णन नहीं होगा केवल योग के बारे में यहाँ बताएंगे और योग से जो संबंधित है अंग उपांग सहित उसका तो वर्णन होगा लेकिन योग से अतिरिक्त बातें यहाँ नहीं बताई जाएगी तो महारि व्यास इस जी इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि योग क्या है योग बराबर समाधि योग क्या है समाधि संसार में योग के नाम में बहुत कुछ प्रचलित है लेकिन महर्षि पतंजलि और महर्षि व्यास जी योग का अर्थ समाधि मानते हैं तो समाधि शास्त्र समाधि तक हम कैसे पहुंचे समाधि लगाने की विद्या उसको इस शास्त्र में बताते हैं इसी का नाम है योगा तो इसे योग दर्शन में समाधि के बारे में बताएंगे समाधि तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना होता है वो बताएंगे समाधि लगाने से क्या लाभ होता है वो बताएंगे और समाधि की अंतिम स्थिति क्या है इन सभी विषयों को यहाँ विस्तार से बताएंगे इसलिए इसका नाम योगानुशासनम इसका नाम योग शास्त्र है तो जैसे ही आप सुनेंगे कि योग है तो मन में स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठेगा योग क्या चीज है योग किसको कहते हैं योग का लक्षण क्या है ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठेगा तो इसी प्रश्न का उत्तर महर्षि अगले सूत्र में देते हैं मेरे साथ साथ थोड़ा थोड़ा बोलेंगे बोलिए योग चित्त वृत्ति निरोध इस सूत्र में चार शब्द है योग बराबर चित्त वृत्ति निरोध योग क्या चीज है उसको बड़े सरल रूप से महर्षि पतंजलि जी बता रहे हैं योग बराबर चित्त वृत्ति निरोध तो चित्ता वृत्ति निरोध ये तीन शब्द है यहाँ चित्त एक वृत्ति दो निरोध तीन इन तीन शब्दों को यदि आप समझ गए तो आपको योग समझ में आ जाएगा चित्त क्या है पहले चित्त के ऊपर हम सोचते विचार करते महसी व्यास जी इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम चित्त एक सत्व एक पदार्थ एक चीज एक वस्तु है एक साधन है जैसे मेरे पास हाथ है पैर है ये काम करने के लिए साधन ईश्वर ने दिया है ऐसे ही चित्त नामक एक साधन दिया है इसको हम कहते हैं करण जो साधन होता है जिसके द्वारा हम काम करते हैं उसको करण कहते हैं उसको साधन कहते हैं हाथ पैर हमारा बाह्य करण बाहर काम करने के लिए जो साधन है उसको बाह्यकरण कहते हैं ऐसे ही अंदर काम करने के लिए एक साधन परमात्मा ने दिया है उसको हम कहते हैं अंतःकरण चित्त जो है एक अंतःकरण है अंतःकरण चार होते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार उनमें से एक करण का नाम है चित्त उसको मन भी कहते हैं योग दर्शन में मन और चित्त पर्यायवाची शब्द है एक ही साधन है दो काम करने से उसके दो नाम हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति आर्य समाज में प्रधान है तो उसको प्रधान जी भी कह देते हैं और वो नाम के बाद आर्य लिखते हैं तो आर्य है, तो जी, जी भी कह देते हैं वो जब स्कूल में शिक्षक है तो मास्टर जी कह देते हैं आदमी वही है उसी को प्रधान जी भी कह देते हैं मास्टर जी भी कह देते हैं काम दो होने से दो नाम हो जाते हैं ऐसे ही ये जो अंतकरण है चित्त है इसके दो कार्य हैं संकल्प विकल्प जब करता है उसको हम कहते हैं मन विचार आता है ये करूं ये ना करूं समय हो गया कक्षा में जाना है आलस्य आ रहा है जाऊं ना जाऊं ये विचार जो उठ रहा है ये मन में उठते हैं, इसलिए जो संकल्प विकल्प अंतकरण है उसका नाम है मन और चित्त किसको कहते हैं जो हमारा स्टोर हाउस है भंडार घर है जितनी भी स्मृतियां हैं, वो सब हमारे चित्त में रहते हैं चित्त के द्वारा ही हम पुनः पुनः स्मृति को उठाते हैं ये हमारा एक साधन है जिसके द्वारा हम व्यापार करते व्यवहार करते बुद्धि किसको कहते हैं, जिसके द्वारा हम निर्णय करते हैं ये ही ठीक है ये करूंगा ऐसा जो साधन है अंतकरण है उसको कहते बुद्धि और अहंकार एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपना अस्तित्व का अनुभव करते हैं मैं हू ये जो मैं हूं का अनुभव है ये अहंकार के माध्यम से होते हैं। हम यहाँ पर चित्त के ऊपर विचार कर रहे थे तो महर्षि ब्यासी कहते प्रख्या रूपम ही चित्त सत्तम प्रख्या प्रकाश स्वरूप प्रकाश एक तो ये भौतिक प्रकाश भी है लेकिन एक प्रकाश ज्ञान का प्रकाश होता है तो हमें जो ज्ञान का प्रकाश होता है ज्ञान का बोध होता है वो तो चित्त नामक पदार्थ के द्वारा होता है इसलिए कहा प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम और ये चित्त सत्व कैसा है कहते हैं इसमें तीन गुण हैं सत्व गुण रज तमोगुण गुण। तीन गुणों से बना हुआ चित्त नामक एक पदार्थ है एक अंतःकरण है एक साधन है जो हमें अंदर कार्य करने के लिए मिला है जैसे हाथ के पैर के द्वारा बाहर कार्य करते हैं अंदर ही अंदर विचार करने के लिए सोचने के लिए स्मृतियों को उठाने के लिए जो साधन दिया गया है उसका नाम हो गया चित्त और यह चित्त में तीन गुणों का व्यापार चलता रहता है कभी सत्वगुण प्रबल होता है कभी रजोगुण होता है कभी तमोगुण होता है सत्योगुण प्रबल तो अलग स्थिति रजोगुण प्रबल हो तो अलग स्थिति तमोगुण प्रबल हो तो अलग स्थिति बनती है पदार्थ हो गया चित्त द्रव्य है वस्तु है चीज है साधन है हमारा अंतःकरण है और अगला शब्द था वृत्ति वृत्ति का अर्थ होता है व्यापार वृत्ति का अर्थ है आप जानते हैं कोई व्यक्ति मिल गया तो हम पूछते हैं आपकी वृत्ति क्या है मतलब आप क्या करते हैं क्या नौकरी धंधा क्या करते हैं आपका व्यवसाय क्या है उसको हम कहते हैं वृत्ति संस्कृत भाषा में मृत्यु वर्तने आप कैसा व्यवहार करते हैं कोई व्यापार करता तो कहता हैं व्यापार मेरी वृत्ति है कोई नौकरी करता तो सरकारी नौकरी मेरी वृत्ति है कोई सेवा करता तो सेवा वृत्ति है तो हम वृत्ति का अर्थ होता है कार्य वृत्ति का अर्थ होता है व्यवहार वृत्ति का अर्थ होता है व्यापार वृत्ति का अर्थ होता है ज्ञान वहां में एक व्यापार चलता है तो इसलिए उसका नाम वृत्ति तो चाहे आप व्यापार कहिए व्यवहार कहिए कार्य कहिए अथवा ज्ञान कहिए इसको हम वृत्ति नाम से संस्कृत में कहते हैं तो चित्त भी आपको समझ में आ गया वृत्ति भी समझ में आ गया अब निरोध निरोध का अर्थ तो होता है रोकना बंद कर देना जैसे ये दरवाजा खुला है तो कोई भी आ सकता हवा भी आती है और दरवाजा बंद कर दिए तो हवा बंद तो निरोध का अर्थ है रोक देना बंद कर देना समाप्त कर देना तो तीन शब्द थे एक चित्त एक वृत्ति एक निरोध तीनों शब्दों का अर्थ आपको आ गया चित्त का अंतकरण है साधन है वृत्ति का अर्थ होता व्यापार ज्ञान व्यवहार क्रिया और निरोध का अर्थ होता है बंद कर देना तो हमारे चित्त में हमारे मन में जो व्यापार चलते रहते हैं जो ज्ञान चलता रहता है जो वृत्तियां चलती रहती है उसी को रोक देना इसको कहते चित्त वृत्ति निरोध और योग क्या है चित्त वृत्ति निरोध इनको आपने समझ लिया चित्त के वृत्तियों को रोक देना तो आपको योग समझ में आ गया करना एक अलग बात है कब आप करके वहां तक पहुंचेंगे वो अलग बात है लेकिन पहले शब्दों से तो हमको समझ में आ गया चित्त मन हमारा एक साधन है उसमें कोई ना कोई व्यापार चलता रहता है कोई ना कोई ज्ञान चलता रहता है कोई ना कोई उसमें व्यवहार होता रहता है और उसको रोक देने का नाम है योग है उसी को रोक देने का नाम समाधि है आपको कोई पूछेगा आप योग शिविर में गए थे योग क्या हो क्या है इतना तो समझा सकते है न योग वृत्ति निरोध और चित्त क्या है वृत्ति क्या है निरोध क्या है ये आपको बताना आना चाहिए क्योंकि हमने पहले मंत्र पाठ किया मंत्र पाठ में क्या किया तेजस्विनो अधिकम जो हमने पढ़ा है वो हमारे तक सीमित न रहे आगे भी ये बढ़े तो जब आप दूसरों को बता सकते हैं जब आप दूसरों को पढ़ा सकते हैं मतलब आपने पढ़ा है आप दूसरों को पढ़ा नहीं सकते मतलब आपने ठीक से पढ़ा नहीं है तो इतना सबको समझ में आना चाहिए योग क्या है चित्तवृत्ति निरोध क्या है ये समझ में आना चाहिए आप समझिए कि चित्तवृत्ति निरोध क्या है कैसे करना होता है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं चित्त में मैंने बताया तीन गुण होते हैं सत्तो गुण जोगुण तमोगुण और ये गुण हमेशा एक स्थिति में नहीं रहते हैं ये बदलते रहते हैं अपने ही जीवन में आप देखिए आपके मन में कभी कैसे कभी कैसे विचार आते रहते हैं, कभी दया के प्रेम के उदारता के विनम्रता के भाव आ जाते हैं कभी क्रोध के रागवेष के छल कपट के अभिमान के विचार आ जाते हैं कभी अहंकार के विचार आते हैं कभी मलिंदा आलस्य प्रमाण आ जाते हैं ये सब चित्त के व्यापार के कारण हमारे अंदर ऐसे ऐसे परिवर्तन होते हैं। तो महर्षि व्यास जी इसकी विस्तृत व्याख्या करते हुए कहते हैं, तदेव चित्तम वही चित्त जिस चित्त के अंदर ये तीन गुण विद्यमान है वह चित्त रजोत्तम भ्याम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवती तमोग और रजोगुण जब अधिक मात्रा में होते हैं दोनों अधिक मात्रा में रजोगुण में प्रवल है तमोगुण में प्रवल है तो उस समय कैसी स्थिति होती है कहते है विशे। विशे हैं ऐश्वर्य विषय प्रियम भवती ऐश्वर्य विषय विषय का अर्थ तो आप जानते ही सामान्य शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच इंद्रियों के पांच विषय है ये बहुत अच्छे लगते हैं। रजोगुण दमोगुण जब प्रबल होते हैं, खाने में पीने में घूमने में फिरने में देखने में सुनने में चखने में अच्छी अच्छी बातें सुनने में इसी में रुचि बनी रहती है ऐश्वर्य मेरे पास बहुत अधिक धन संपत्ति हो मेरे पास बहुत अधिक मान प्रतिष्ठा हो मेरे पास बहुत अधिक सुंदरता हो जितने भी सारे ऐश्वर्य जितने भी सारे विषय ये मेरे पास अधिक से अधिक हो ऐसा विचार कब आता है जब रजोगुण और तमोगुण प्रबल होते हैं तब हमारे मन में ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं और जब तमोगुण प्रबल होता है सत्य और रजोगुण दब जाते हैं तब क्या होता है महर्षि व्यास जी कहते हैं तदेव चित्तम तमसा अनुविधम अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनुश्वरी उपगम भवति। जब हमारे चित्त में तमो गुण प्रबल होता है तब अधर्म बहुत अच्छा लगता है उसकी ओर व्यक्ति बढ़ता है अधर्म करना उसको अच्छा लगता है अज्ञान उसको अच्छा लगता है उसको योग शिविर अच्छा नहीं लगेगा ज्ञान विज्ञान की चर्चा सत्संग साधना ये सब अच्छे नहीं लगेंगे उसको अज्ञान बड़ा अच्छा लगता है अन ऐश्वर्य ऐश्वर्य उसको अच्छा नहीं लगता है आलस्य प्रमाण करना बड़ा अच्छा लगता है पुरुषार्थ करने की इच्छा नहीं होती है कुछ धन ऐश्वर्य को प्राप्त करूं ये अच्छा नहीं लगता है आलसी बनकर पड़ा रहना उसको अच्छा लगता है अवैराग्यम वैराग्य का अर्थ है विषयों को भोगने की इच्छा न होना और अवैराग्य का अर्थ उसका विपरीत हो जाएगा तो वैराग्य उसको अच्छा नहीं लगता है राग अच्छा लगता है तो जब तमोगुण गुण प्रबल हो जाता है अज्ञान अधर्म अवैराग्य अनैश्वर्य ऐसी स्थिति बन जाती है उसकी ओर व्यक्ति बढ़ता है हम इसको तो आप अपने जीवन में दूसरों के जीवन में देख सकते हैं। और वही चित्त जब म गुण से हट जाता है सत्व गुण कुछ प्रबल होता है रजोगुण नाम मात्र रहता है तो कहते हैं सब चित से जब शुद्ध होकर केवल रजोगुण की थोड़ी सी मात्रा से युक्त होता है वही चित्त धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य उपगम भुण अधिक है और रजोगुण थोड़ा सा है थोड़ी मात्रा में रजोगुण है ऐसी स्थिति में उसको धर्म बहुत अच्छा लगेगा ऐसी स्थिति में उसको ज्ञान सत्संग परोपकार ये बहुत अच्छे लगेंगे ऐसी स्थिति में उसको ऐश्वर्य धर्म पूर्वक आचरण करते हुए अपने ऐश्वर्यों को बढ़ाना बहुत अच्छा लगेगा और वैराग्य उसको अच्छा लगेगा आप लोगों को भी कुछ तो वैराग्य है नहीं तो आप यहाँ नहीं आ सकते जिनको घर में अधिक राग है जिनको अपने परिवार में अधिक राग है आठ दिन के लिए भी वो छुटकर नहीं आ सकते तो आप छुटकर आए हैं मतलब कुछ तो है आपके अंदर उसको बढ़ाना आपका कार्य है तो उसको वैराग्य अच्छा लगता है जब सत्गुण प्रबल होता है रजोगुण नाम मात्र का होता है और जब ये नाम मात्र भी ना रहे तो कह दिया आगे तब चित्तम वही चित्त रजो लेस मल अपेतम रजोगुण की लेश मात्र भी मल नहीं रहता है तब क्या स्थिति होती है तब कहते है, स्वरूप प्रतिष्ठा चित्त अपने स्वरूप में स्थित होता है अपने स्वरूप कैसा है सत्व गुण प्रधान है रजोगुण और तमगुण किसी निमित्त से ही बढ़ते घटते रहते हैं लेकिन चित्त का जो स्वरूप है वो सत्व गुण प्रधान है वो अपने स्वरूप में आ जाता है और स्वरूप में आ जाने से क्या होता है कहते हैं सत्व पुरुष अन्यता ख्या मात्रम। सत्व कहते हैं प्राकृतिक पदार्थों को जितने भी ये सत्तात्मक पदार्थ हैं ये सब सत्व है और पुरुष कहते हैं आत्मा को तो उसको आत्मा और आत्मा से अलग जो चीजें हैं स्पष्ट रूप में अलग अलग दिखाई देते हैं। कब जब सत्व गुण पूर्ण मात्रा में हो तब उसको आत्मा की अनुभूति होती है जो आपको पूज्य आचार्य जी इससे पहले अभ्यास करा करें कि आत्मा को पृथक देखो ये कब होता है जब हमारे अंदर सत्व गुण प्रबल हो सत्यो गुण अधिक होने से आत्मा को शरीर से अलग देखता है इंद्रियों से अलग देखता है मन से अलग देखता है बुद्धि से अलग देखता है धन संपत्ति से अलग देखता है मान प्रतिष्ठा से अलग देखता है अपने मकान से अलग देखता है हर चीज से उसको आत्मा अलग दिखाई देगा ये बहुत बड़ी स्थिति है बहुत बड़ी उपलब्धि है ऐसे होता है जब हमारा चित्त सत्व गुण से युक्त हो जाता है और उस समय वो कहा जाता है कहते धर्म मेघ समाधि उपगम भवती धर्म मेघ समाधि का नाम है उस तो समाधि की ओर वो बढ़ता जाता है जैसे मेघ का अर्थ क्या होता है बादल बादल में बहुत अधिक पानी होते है, बरसता है ऐसे धर्म जहां मेघ के रूप में है अर्थात उसके अंदर धर्म ही परिपूर्ण होता है ऐसे जो समाधि है उसकी ओर वो बढ़ जाता है सत्त्व सत्गुण की प्रबलता होने पर यह विवेक ख्याति की स्थिति है इसको हम विवेक ख्याति कहते हैं जहां आत्मा को पृथक रूप से हम अनुभव कर पाते हैं हर चीज से वो आत्मा को पृथक देखेगा और आत्मा के लाभ के लिए काम करेगा शरीर धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा के लिए कोई कार्य नहीं करता यह है विवेक ख्याति लेकिन ये विवेक ख्याति हमेशा नहीं रहती है कभी आती है कभी चली जाती है कभी हट जाती है तो उससे भी उसको वैराग्य हो जाता है कह विवेक ख्याति भी तो हमेशा नहीं रहती है तो उससे भी अगला स्टेप जाता है वो उसको भी रोक देता है जब रोक देता है सारी वृत्तियां रुक गई अब ऐसी स्थिति को कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि और इस स्थिति में परमात्मा का साक्षात्कार होता है इसी को हम निरोध अवस्था कहते हैं तो चित्त की पांच स्थिति पांच अवस्था मैंने आपको बताई क्षिप्त अवस्था मूड अवस्था विक्षिप्त अवस्था एकाग्र अवस्था और निरोध अवस्था जहां आत्मा की अनुमति होती है उसको हम एकाग्र अवस्था कहते हैं वहां संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है वहाँ आत्म तत्व का बोध होता है आत्म ज्ञान प्राप्त होता है और जब उसको भी व्यक्ति रोक देता है उससे भी आगे बढ़ता है और संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है उस स्थिति में परमात्मा का साक्षात्कार होता है ये है चित्त वृत्ति निरोध चित्त वृत्ति निरोध चित्त के वृत्तियों को व्यापार को चित्त के ज्ञान को रोक देने से समाधि लगती है और समाधि अवस्था में हमें विशेष उपलब्धि होती है क्या उपलब्धि होती है अगला सूत्र थोड़ा सा बोलिए मेरे साथ साथ तदा द्रष्टुः स्वरूप अवस्थानम तदा का अर्थ होता है तब तब मतलब कब जब चित्त की वृत्तियों को रोक देते हैं जब आपने चित्त की वृत्तियों को रोक दिया तब दृष्टु द्रष्टु में सी दृष्टा के स्वरूपे स्वरूप में अवस्थानम स्थिति हो जाती है तो दृष्टा कौन है दृष्टा दो है एक जीवात्मा है एक परमात्मा है हम दृष्टा है इस शरीर के अंदर विद्यमान है शरीर को देखते हैं मन को देखते हैं बुद्धि को देखते हैं और बाह्य पदार्थों को देखते हैं तो जिस समय हम समाधि लगाते हैं वो बाहर देखना बंद हो जाता है और अंदर देखना शुरू हो जाता है आत्म साक्षात्कार हो जाता है आत्मा का प्रत्यक्ष हो जाता है यह है द्रष्टु स्वरूप अवस्थान ये संप्रजात समाधि का फल है और जब असंप्रजात समाधि लगाते हैं आत्मसाक्षात्कार साक्षात्कार विवेक ख्याति से भी आगे बढ़ जाते हैं तब एक ही दृष्टा रहता है परम दृष्टा परमात्मा उसके स्वरूप में अवस्थान हो जाता है परम पिता परमात्मा सदा आनंद में रहता है वो कभी भी दुखी नहीं होता है हम जीवात्माएं कितने भी उल्टे कार्य करते हैं परमात्मा के द्वारा बनाए हुए सृष्टि को बिगाड़ते हैं तो भी वो कभी दुखी नहीं होता है सदा सर्वदा पूर्ण आनंद में रहता है तो जो व्यक्ति समाधि के अवस्था में सभी वृत्तियों को रोककर कर समाधि में पहुंच जाता है वो परमात्मा के आनंद में स्थित हो जाता है उसको जितने काल तक वो समाधि में रहता है तब तक कोई भी सांसारिक दुख प्राप्त नहीं होता है पूर्ण रूप से वो आनंद में रहता है ये है चित्त निरोध का फल चित्त के वृत्तियों को रोकने से क्या फल मिलता है यह है उसका फल सांसारिक सुख दुख से पृथक हो जाता है और नित्य आनंद की प्राप्ति होती है समय के सरम